अथरो मांडुके उपनिषद इसमें प्रथम मंत्र में कहा गया ओम इतद अक्षरम इदम सर्वम तो ओंकार के साथ सब का सामान अधिकरण्य कहा गया और द्वितीय मंत्र में कहा गया सर्वम ही एतद्रह्म अर्थात तो ओम के साथ सर्व का सामान अधिकरण्यम सर्व के साथ ब्रह्म का सामान अधिकरण्यम तो आगे कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के साथ आत्मा का समानाधिकरण नहीं हुआ।, हुआ ओम का सर्व के साथ सर्व का ब्रह्म के साथ ब्रह्म का आत्मा के साथ अर्थात ओम ही आत्मा हो गया तभी ओंकार का निरूपण होने से आत्मा का निरूपण हो जाएगा क्योंकि ओम ही आत्मा हो गया तो ये प्रथम प्रकरण में ओंकार का निरूपण के द्वारा आत्मा का निरूपण किया जाएगा तभी आत्मा, तो आत्मा का स्वयं आत्मा चतुष्पाद कह करके आत्मा का प्रथम पाद का निरूपण आरंभ हुआ तो आत्मा का प्रथम पाद के लिए कहा गया कि जागरित स्थानो बहिष्प्रज सप्तांगंशति मुख स्थूलभुक बैश्वान प्रथम पाद ऐसे कहा गया जागृत स्थान अर्थात तो जागृत अवस्था में इंद्रिय कार्य करते हैं यह आत्मा का प्रथम पाद हुआ अर्थात तो इन्द्रियों के द्वारा स्थूल वस्तु को ग्रहण करने का सामर्थ्य रहा और बहिष्प्रज्ञ हुआ बहिष्प्रज्ञ अर्थात तो बाहर में होने वाले विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य अर्थात तो बाहर विषय को ज्ञान होता है बाह्य विषय को ज्ञान अर्थात विषय बाहर में है नहीं इसको ज्ञान होता है बाह्य विषय का क्योंकि वेदांत का मत में विषय सब कल्पित मात्र है वास्तविक है नहीं जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प बाह्यवे न देखता है किंतु वास्तविक सर्प बाहर में है वहाँ नहीं।, नहीं है इसी प्रकार की बहिष्प्रज्ञा अर्थात बहिर्विषया प्रज्ञा अर्थात केवल बुद्धिवृत्ति होती है और उसमें कल्पना करता है कि विषय बाहर है आगे कहा गया सप्तांग सप्तांग कह कर के छांदोग उपनिषद में वैश्वानर विद्या में जो वैश्वानर विराट पुरुष का छय अवयव कहा गया था इसको यहाँ ग्रहण किया गया तो वैश्वानर में वहाँ कहा गया था देवलो को उसका मुद्दा है सिर है और वैश्वानर का जो सूर्य जो है वो वैश्वानर का चक्षु है जो वायु देवता है वायु है वो वैश्वानर का प्राण है आकाश वैश्वानर का शरीर का मध्यम भाग है और जितने सारे जल स्थान सा है वो सब वैश्वान पुरुष का बस्ती है और जितने सारे वैश्वान पुरुष का पाद पृथ्वी पृथ्वी ही वैश्वान पुरुष का पाद ये छह अंग कहा गया और एक हो गया कि आहोवनीय अग्नि ये वैश्वान का मुख है ये सात अंग कहा गया था तो अभी उसके ऊपर विचार चल रहा है कि वैश्वान का जो सात अंग ये आत्मा का कैसे हो जाएगा आत्मा तो व्यष्टि है वैश्वानर समि है तो यह कहा जाता है कि व्यष्टि और समष्टि में भेद यहाँ नहीं है जो व्यष्टि है वही समष्टि है जो समष्टि है वही व्यष्टि अर्थात वास्तविक व्यष्टि मात्र कल्पना है ऐसा कोई व्यष्टि नहीं है ये सिद्ध करना ये मांडू उपनिषद का एक मुख्य काम उससे क्या लोग बोला होगा से को लेंगे किसको व्यस्टि से वोला? जो आत्मा बोल करके कह रहा है अर्थात जीव जीवो और समस्टि से यहाँ तो व्यष्टि में विश्व समष्टि में वैश्वान जब स्थल का बात आता है जागृत अवस्था का तो समी अर्थात तो सभी को मिला देने से जो होगा समष्टि में जो ईश्वर है व्यष्टि में वो प्राजी है वो सुसुप्त अवस्था वाला बात है तो अभी यहाँ जागृत अवस्था वाला बात चलता है तो वह रहे और बेस्टी में विश्व है अच्छा तो ये दोनों को एक करके यहाँ कहा जाता है इससे क्या लाभ होगा कहेंगे जब हम उसका प्रविलापन करेंगे जागृत को जब स्वप्न में लय करेंगे स्थूल को सूक्ष्म में लय करेंगे एक ही साथ दोनों का लय होगा नहीं तो पहले बेष्टि का फिर समष्टि का ऐसे दो प्रक्रिया आवश्यक होगा तो दोनों एक हो तो लय करने का समय में एक ही प्रयत्न से दोनों का लय हो जाएगा इसलिए मांडू के उपनिषद समी में वैश्वाल ऐसा न न जो एक शरीर में आबद्ध जीव हो जिसको मानता है मैं जीव हूँ और दूसरा हो गया की जो विराट पुरुष विराट तो सबको मिला, कर, सब मिला करके बेस्टी समी यहाँ कहते हैं कि वास्तविक बेस्टी कुछ है नहीं केवल कल्पना मात्र है वो है कि है तो वो अंतर केवल कल्पना मानता है कि मैं ये ये शरीर वाला हूँ बेस्टी हो गया और मानता है मैं पूरा हूँ ये सब मेरा अंगो ही है तो वो समि हो गया अगर मानेगा तो कि बेस्टी मानते बेस्टिंग तब तो सबको आ जाता है ना बेष्टि जो मानता है मैं तो रामानंद हूँ श्यामानंद श्यामानंद अलग है ना समी जो मानता है मैं एक ही हूँ रामानंद भी मेरा एक अवय है श्यामानंद भी मेरा एक अवय सब कुछ मेरा अवय है कैसा कहते है जैसे स्वप्न में होता है एक ही का सब हो जाते है वो सब बाकी मेरे ही अवय जैसा मेरा उंगली अवयव है कैस से लेकर के नख परियंत सब तो एक ही शरीर का ही अवयव है इसी प्रकार समि समग्र है उसी का सब अवय नाना हो गए इसलिए वो द्वैत शास्त्र में कहा जाता है ना ये सब जीव जो है ईश्वर का ये लोम सदृश तो नाना जैसे शरीर में होते हैं ऐसा सब हो जाते हैं अच्छा हाँ ये अवकाश से पहले एक संशय रह गया था न, अपंचीकृत और पंचीकृत को लेकर के तो, अपंचीकृत पंच महाभूत आत्मा से सृष्टि होता है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी क्रम से आगे पंचीकृत होगा पंचीकृत होकर के जो हमको स्रोत्रग्राह्य होता है शब्द जो चक्षुग्राह्य होता है रूप ये भी पंचीकृत है जो चक्षुग्राह्य होता है तेज वो भी पंचीकृत है पेयज भी पंजीकृत है रूप भी पंजीकृत है पृथ्वी भी, भी पंजीकृत है गंध भी पंचीकृत है आकाश भी पंजीकृत है शब्द भी पंजीकृत है सब पंचीकृत है।, पंची है क्यों पंचीकृत नहीं होने से स्थूल नहीं होगा तो कहा जाता है जैसे आनंदगिरी कहे हैं वहाँ ये पंचीकरण में नहीं भूतांतरा प्रवेशाद रित स्थूल तुम अन्य भूत अगर नहीं मिलेंगे तो स्थूल नहीं होगा और स्थूल नहीं होगा तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा तो जो भी इंद्रिय ग्राह्य होता है वो भी स्थूल है स्थूल का अर्थ तो पंचकंद तो चाहे वो रूप रस गंधस्पर्श शब्द हो अथवा ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी युग हो चाहे द्रव्य हो गुण हो द्रव्य गुण ऐसे नयायिकों का व्याख्यान है वो कहते हैं कि द्रव्य अलग है गुण अलग है वेदांत मत में द्रव्य गुण भिन्न नहीं है द्रव्य का ही तादात्म्य एक है अर्थात गुण जैसे कहते हैं मिट्टी और घट इसी प्रकार की वेदांति कहते हैं कि द्रव्य और गुण नया के जैसे कहते हैं समुवाय सम्बन्ध से रहने वाला पदार्थ अधिकरण से अलग होता है वेदांत कहते हैं ऐसा अलग नहीं है घट और घट का रूप ये दोनों भिन्न पदार्थ नहीं है घट का रूप घट से भिन्न नहीं है तादात्म्य संबंध तादात्म्य संबंध अर्थात तो तद आत्मा आत्मा अर्थात स्वरूप यश्य तो रूप का स्वरूप क्या है कहते हैं घट द घट से भिन्न नहीं है इसलिए सभी पंजीकृत है वेदांत मत में सभी पंजीकृत है और तादात्म्य संबंध है जिसको नया एक गुण कहते हैं और द्रव्य गुण द्रव्य का बीच में तादात्म्य संबंध अर्थात ये अत्यंतिक भिन्न नहीं है केवल अन्य रूप से उपलब्ध होना इंद्रिय ग्राह्य जो नहीं होगा वो अपंजीकृत तो मनो मनो अपंजीकृत इंद्रिय अपंजीकृत अपृत है तो ये हुआ और बाकी वेदांत में कारण गुण कार्य में चलता है ये कारण गुण कार्य में चलता है अपंजीकृत में अपचीकृत आकाश का गुण हो गया शब्द को अपंचीकृत वायु में भी वो गुण आ जाएगा गुण आ जाएगा अर्थात उसमें ऐसा स्वभाव रहेगा क्योंकि वेदांत मत में गुण द्रव्य से भिन्न नहीं होता अर्थात अपंचीकृत आकाश से जैसे शब्द भिन्न नहीं होगा इसी प्रकार के अपंचीकृत वायु से शब्द और स्पर्श ये दोनों भिन्न नहीं होंगे तो ठीक है इसी प्रकार अपंचीकृत पृथ्वी से पांचों जो है वो भिन्न नहीं होंगे क्योंकि अपंचीकृत पृथ्वी में पांचों आ जाएगा ठीक है तो फिर पंचीकरण का क्यों आवश्यक है अपंजीकृत पृथ्वी में तो पांचों आ गया तो अगर तो पंचीकरण नहीं होगा अपंचीकृत पृथ्वी में तो पांच आ जाएगा तो किंतु जल में जो पृथ्वी का अंकश आना तेज में जो पृथ्वी जल का अंश आना ये ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा नीचे की तरफ तो हो गया ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा किन्तु सभी में सब उपलब्ध होते हैं तो होने से ये मानना पड़ेगा कि अर्थात ये पंचीकरण यहाँ होता है ये स्वीकार करना पड़ेगा और नया इकलो पंचीकरण को स्वीकार नहीं करने से तो वो कहते हैं कि जल में अगर गंध होता है तो ये पृथ्वी संबंधात एव वास्तविक तो जल में कभी अगर गंध होगा तो पृथ्वी संबंध होगा बेजार्थी भी कहेंगे क्योंकि जल में पंचीकरण के चलते जो गंध आता है वो गंध जल में ग्रहण नहीं होगा क्योंकि अभिभव होकर के रहेगा क्योंकि बहुत उसका कम अंश रहेगा और इसी प्रकार की तेज में भी जो रस और गंध आएंगे पंचिकरण होकर के ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो पाएगा इंद्रिय ग्राह्य वही हो पाएगा जहाँ कम से कम वो पचास भाग आधा होगा नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा इसलिए इनका मत में पंजीकरण भी आवश्यक है और कारण गुण कार्य गुण में भी चलेगा तो चलने से अभी कहेंगे पृथ्वी में ऊपर का चारों गुण आ गया और यहाँ पंचीकरण होकर के भी और आ गया पंचीकरण होकर के और आ गया नहीं पंचीकरण होने से पृथ्वी के साथ जो हम इंद्रिय पृथ्वी लेते हैं उसमें पंचीकरण होकर के आकाश वायु तेज जल ये भी आ गया उसमें जिसमें जिये जो फिर गुण होना है वो भी है वहां और पंचीकरण होने से ये आ गया और पृथ्वी में ये सब गुण है तो होने पर भी ये सब अभी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि पृथ्वी में कारण गुण होकर के पांच आए हैं अभी सभी भूत तो फिर मिल रहे हैं ये तो गुण संख्या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो संख्या से क्या मतलब वो सब कुछ भी ग्रहण नहीं होगा तो ये जो पंचीकरण होकर के जो आ रहे हैं जो पंचीकरण होकर के आ रहे हैं वो सब ग्रहण नहीं हो पाएगा क्योंकि अभिभव हो कर के रहेगा उसका जो व्यक्तिगत तो गुण होगा पृथ्वी का व्यक्तिगत तो आ रहे हैं, वो ही पृथ्वी में ग्रहण हो पाएगा जो पंचीकरण होंगे वो सब अभिभव होकर के रहेंगे वो ग्रहण नहीं हो पाएंगे उसका जो भूत है जितना वो तो हर हर जैसे जल आकाश होने के बाद पहले पहले सब सब में संपूर्ण कैसे आकाश में खाली शब्द रहेगा वायु में शब्द स्पर्श दो ही रहेंगे इसलिए वायु में शब्द स्पर्श दो रहेंगे और वो दोनों अनुभव होंगे मतलब पंचीकृत में अपंकृत में अपंचीकृत वायु में शब्द स्पर्श दो रहेंगे किन्तु अपंचीकृत का ग्रहण नहीं होगा अपजीकृत पृथ्वी में भी शब्द स्पर्श इत्यादि रहेंगे मतलब शब्द स्पर्श रूप गंध अपृत पृथ्वी में पांचों रहेंगे किंतु ग्रहण नहीं होंगे जब पंचीकृत हो जाएगा तभी तो ग्रहण होगा पृथ्वी में क्या ग्रहण होगा कहेंगे पांचों ग्रहण होंगे जो कि पृथ्वी पंचीकृत होने से पचास भाग हुआ ये पचास भाग में जो पांच है वही ग्रहण होंगे तो कहेंगे जो पंचीकृत हो करेंगे बाकी भी सब साढ़े बारह आ रहे हैं वो सब ग्रहण नहीं होंगे क्योंकि वो तो अर्थात तो उनका सामर्थ्य नहीं है वो स्थूल बोल करके माने नहीं जाएंगे पृथ्वी में पृथ्वी ही स्थूल ग्रहण होगा बाकी जो है उनका ग्रहण होने का सामर्थ्य नहीं है ये ऐसे ये प्रक्रिया वेदांत में ये निर्णय किए हैं अच्छा ऐसे प्रक्रिया है अंतिम में वेदांति कहेंगे कि सारे प्रक्रिया आप प्रश्न करेंगे ये सब समझाने के लिए अगर ये सब मिथ्या बोलकर ग्रहण हो जाएगा सब छुटकारा हो गया कुछ रहा नहीं तो जब तक तो ये प्रश्न है तब तो तक तो इसे उत्तर देने के लिए प्रक्रिया कहेंगे तो अच्छा ठीक है हम लोग देख रहे थे अभिभव अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं होना अभिभव का अक्षर का अर्थ होता है दब जाना ये दब क्यों गया कहते हैं इंद्रिय ग्राह्य नहीं होना यही दब जाना कहते हैं जैसे दीप प्रदीप जलता था रात को और जब सूर्य उदय हो गया वही प्रदीप वहाँ और दिखेगा नहीं कहते अभिभव हो गया अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं होना बना हाँ, क्या है अर्थात तिरस्कार इसका अक्षरिक अर्थ है तिरस्कार वो अलग है तो आत्मा से जो, जो की तो है पृथ्वी में पांच गुण होता है हो, होता है। अपचीकृत भूत पृथ्वी का जो भी गुण एक भी ग्रहण नहीं होंगे किंतु वही जब दूसरों के साथ मिल करके पृथ्वी का अंश 50 भाग होगा तो जिसका अंश 50 भाग उसी का गुण ग्रहण होगा बाकी का गुण जो है वो उसमें रहेगा जैसे मान लीजिए कि पंचीकृत पृथ्वी में पृथ्वी पचास भाग आकाश साढ़े बारह भाग आकाश साढ़े बारह भाग में जो शब्द वो शब्द ग्राह्य नहीं होगा पृथ्वी पचास भाग है उसमें भी शब्द रहेगा कारण गुणत्व वो पचास भाग होने से ग्रहण हो जाएगा साढ़े बारह अभिभव हो गया पचास होने से अभिभव नहीं हुआ उद्भव हो गया तो ग्रहण होगा ये वेदांतों का प्रक्रिया ठीक है ये वेदांत का प्रक्रिया इसको स्वीकार कर लेना है बाकी हम तर्क लगाने से और हम उत्तर दे देंगे सोच करके बाद में फिर और कह देंगे किंतु वेदांत का किताब में ये उत्तर दिया गया पचास भाग जो रहेगा वही ग्रहण होगा साढ़े बारह जिसको रहेगा उसको ग्रहण नहीं होगा क्या है? है? ये डेमोक्रेसी है यही नियम क्या लगाना है और वेदांति अंतिम में वही बात कहेंगे कि ये सब में अधिक बुद्धि लगा नहीं लगा करके बुद्धि और ऊपर में लगाना है ये जगत कैसे मिथ्या सिद्ध करना है उसमें बुद्धि लगाना है तो आप प्रश्न करेंगे तो कुछ लिख करके दे दीजिए हम उसका उत्तर भी दे देगा कुछ खोज करके और दे देगा <laughs> कोई बात नहीं हो अच्छा ठीक है आगे देखेंगे यहां प्रश्न हुआ था कि आप व्यस्टि का कथन कर रहे हैं आत्मा का एक पाद कह करके और जहाँ सप्तांग कहा गया वो सात अंग आप समष्टि का कह रहे हैं वैश्वानर का अंग कह रहे हैं और आत्मा का पाद कह रहे है आत्मा का पाद कहने का समय में वैश्वानर का अंग कह रहे हैं ये कैसे कह रहे हैं ये दोनों तो अलग होना चाहिए सिद्धांत यहाँ कह दिया कि ये सब एक ही, ही है भाष्य में हम लोग देख रहे थे 20 विषपृष्ठा भाष्य में अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न एवं प्रत्येगात्मा सांख्यादि भी दृष्ट अगर व्यष्टि समष्टि को एक नहीं मानेंगे व्यष्टि को सब अलग अलग मानेंगे जैसे सभी द्वैतवादी लोग सांख्य हो चाहे वैशेषिक हो न्यायिक योग मार्ग सब पुरुष अर्थात जीव को अलग अलग मानते हैं अगर आप भी व्यस्टि को अलग मानेंगे तब कहते हैं कि सो देह परिचिन्न देह परिचिन्न अर्थात प्रति शरीरम भिन्न प्रत्येक शरीर में अलग अलग एवं प्रत्येगात्मा होगा तो कैसे संख्यादि भी वो दृष्टि जैसे संख्या लोग कहते हैं ऐसे ही हो जाएगा कहेंगे ठीक है ऐसा होने से क्या है नहीं कहें तथा चती ऐसे अगर कहेंगे तो अद्वैत मिति श्रुतिकृतो विशेषो न अद्वैत तो आप कहते हैं श्रुति को आधार दे करके ये सांख्य इत्यादि से कुछ भिन्न नहीं होगा तो श्रुति कृतो विशेषो न सियात तो श्रुति का कार्य होता है अज्ञात ज्ञापन करना अगर आप वही बात कहेंगे कि प्रति शरीरम आत्मा भिन्न वो तो प्रत्यक्ष दिखता है सांख्य योग न्याय के वैशेषिक सभी लोग मानते हैं तो श्रुति के द्वारा अज्ञात ज्ञापन नहीं होगा विशेष नहीं होगा साख्यादि दर्शन अविशेषा सांख्यादि दर्शने के साथ ये समान हो जाएगा टीका में अन्यथा अन्य प्रतिक्ञा आगे सांख्यादिपक्ष प्राणिकवाद तथा प्रतिदेह परिच्छा प्रत्यगात्मनों दर्शन प्राणिको अर्थोंभ्युपगत पूर्व पक्षी कह रहा है सांख्यादिपक्ष भी तो प्रामाणिक है महर्षियों का वचन है प्रामाणिकवाद तथे वो वो जैसा कहते हैं क्या कहते हैं प्रतिदेह परिच्छिन्न से प्रत्येगात्मा दर्शित न प्रत्येक देह में प्रत्येगात्मा भिन्न भिन्न है, है। संख्य लोग कहते हैं तो होने से प्रामाणिको अर्थो अभ्युपगत होती वो प्रामाणिक है वो जो कह रहे हैं अर्थात केवल ऐसा नहीं वो प्रामणिक है महर्षियों का वचन है और दूसरा बात कहते हैं कि सांख्य का मत मानना पड़ेगा उसी से व्यवस्था संभव होगा व्यवस्था तो अनुपत्या च प्रति शरीरम आत्मभेद सिद्ध्यति सांख्य लोग कहते हैं प्रति शरीर आत्मा का भेद नहीं मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगा वेदांति लोग कहते हैं सभी शरीर में एक ही आत्मा सांख्य न्यायिक लोग सभी शरीर में एक ही आत्मा होगा तो एक सुखी होने से सब सुखी एक दुखी होने से सब दुखी हो जाए तो व्यवस्था स्वीकार करने के लिए तो इसलिए सांख्य लोगों का वो कारिका है जनन मरणकणी अयुगप प्रभृतेचुत्म पुरुष एक पद है पुरुष बहुत्व सिद्धुण्य विपरया ऐसे कारिका है संख्यों का शायद या सप्तदश कारिका जनन मरणकणा प्रतियमुगप्रभृते पुर बहुत्व सिद्धुण्य कार्यक्रम विपरिया जनन मरणकण प्रति प्रति, प्रति पुरुष नियमात अर्थ भेदा जनन भी प्रतिपुर का भिन्न मरण भी और करण करण कर एक देखने से सभी नहीं देखते हैं जनन मरण करण नाम प्रतिनियमांत अयुग पद प्रवृत्य सभी का युग पद एक साथ प्रवृत्ति नहीं होता है इसलिए पुरुष बहुत सिद्धम पुरुष बहुत है ये सिद्ध है और तीसरा हेतु भी देते हैं त्रैगुण्य विपर्यच तीनों गुणों का विपर्य सब में अलग अलग दिखता है विपर्य अर्थात भिन्न तो सभी में अलग अलग दिखता है सभी में एक ही गुण नहीं दिखता है अगर एक ही पुरुष होता सभी में समान दिखना चाहिए सत्व है तो सभी में सत्व रजस है तो सभी में रजस होना चाहिए त्रैगुण्य विपरी या चाहिए वह तीन हेतु दे करके वो लोग सिद्ध करते हैं कि ये व्यवस्था उपपत्ति होगा अगर पुरुष भेद मानेंगे तो टीका में व्यवस्था अनुपत्तिया च प्रतिशरीरम आत्म भेद सिद्ध्यति आशंक्य आह तो इस प्रकार आशंका करके सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में तथा च सति वाक्य का आधाम है स्या स्या तथा च सति तो अर्थात सांख्य जैसा मान लेंगे तो अद्वैतमिति श्रुति विशेषो न स श्रुति के द्वारा जो विशेष कहा जाता है फिर वो नहीं होगा टीका में सांख्यादीना द्वैत विषय दर्शन इष्ट तेनादर्शन से अद्वैत विषय से विशेषाभा अद्वैतम तत्वि श्रुति सिद्धो विशेषस्तपक्ष न सिद्धेत अतः श्रुति विरोध भेदवाद प्रसज्य सांख्या दैत दर्शनम तो साख्यों का जो दर्शन है वो द्वैत को विषय करता है इष्टम वो लोग ऐसे मानते हैं तेन अगर आप भी भेद स्वीकार करेंगे बेष्टि समष्टि में तदीय दर्शन से आपका जो दर्शन है तो अद्वैत दर्शन बोल करके कहते हैं तदीय तो दर्शन से अद्वैत विषय से सामना अधिकरण है आपका जो दर्शन है अद्वैत विषय है विशेष अभाव संख्य के साथ और विशेष नहीं रहा अद्वैत आप खाली नाम कहते हैं किन्तु भेद स्वीकार करते हैं तो विशेष न स अद्वैत तत्व श्रुति सिद्धो विशेष स्त्रोत् न सिद्धेत श्रुति जो कहता है कि अद्वैत विशेष है ये फिर आपका पक्ष में सिद्ध नहीं होगा संख्य जैसा हो जाएगा अतः श्रुति विरोध भेदवादे प्रसजित श्रुति के साथ व्यवस्था कैसे बनेगा एक आत्मा मानेंगे तो सिद्धांत कहते हैं व्यवस्था तो औपाधिक भेद अधिकृत सुस्था भविष्य औपाधिक भेद उपाधि आत्मा का उपाधि हो गया अंतकरण अंतकरण भेद मान करके व्यवस्था हो जाएगा अंतकरण भेद से सुख दुख ये सब प्रवृत्ति कहेंगे ये सारे आत्मा अंतकरण का ही धर्म है तो ये श्रुति का वाक्य है काम संकल्प भी चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधिकीर भीर एत सर्व मन एवं ये सब मन ही है तो अर्थात ये अंतकरण का ही धर्म है और भेद अंतकरण में ही दिखता है तो अंतकरण का भेद दिखने से तो अंतकरण को भिन्न भिन्न स्वीकार कर लेंगे अंतकरण हो गया उपाधि तो जहां भेद दिखता है वहां भेद स्वीकार कर लेंगे आत्मा में भेद तो दिखता नहीं उसको क्यों कल्पना करना है सिद्धांतिक आगे टीका में नु भेद भेदवादे न अद्वित श्रुतिर्रुद्य भेदाद में भी अद्वैत श्रुति ये विरोध नहीं होता है पूर्व पक्षी कहता है अर्थात भेद भी मानेंगे अद्वैत श्रुति भी विरोध नहीं होगा सिद्धांतिका भेद मानेंगे तो अद्वैत विरोध होगा पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं होगा भेद भी स्वीकार कर लीजिए अद्वैत श्रुति भी हो जाएगी कहता है ध्यान अन्न ब्रमेति बद अद्वैत तत्वेश सिद्धेर आशंक्य आह इषे पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे अन्नम ब्रह्म कहा जाता है तो अन्नम ब्रह्म ये क्या कोई वास्तव है अन्न थोड़ी ब्रह्म है ब्रह्म तो व्यापक पदार्थ है नित्य है अन्न तो क्षयिष्णु है अन्नम ब्रह्म फिर क्यों कहा जाता है कहते हैं ध्यानार्थम अन्न को ब्रह्म जैसा ध्यान करिए तो ध्यान के लिए कहा जाता है इसी प्रकार की ध्यानार्थम अन्नम ब्रह्म इति बध अद्वैतम तत्वम ध्यान करने के लिए कहा जाता है वास्तविक किन्तु अद्वैत है तत्व तो उपदेश उपदेश सिद्ध है उपदेश सिद्ध हो जाएगा इसलिए वास्तविक भेद तो मानने पर भी अद्वैत श्रुति कोई विरोध नहीं है क्योंकि अद्वैत ध्यान के लिए उपदेश किया जा रहा है इस प्रकार के कहने से सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में इष्यतेच सर्वोपनिषदा सर्वात्म प्रतिपादक इष्यते अर्थात वेदांत में यही इष्ट है सर्व उपनिषद सर्वात्मिक प्रतिपादक सारे उपनिषद आत्मा एक है ये प्रतिपादन करने के लिए और कितने आत्मा कहते हैं सर्व आत्मा ये जो आप कल्पना करके भेद देखते हैं वो सब एक ही, ही है ये सारे उपनिषद का प्रतिपाद्य है टीका कि सारे उपनिषद का ये प्रतिपाद्य विषय ऐसे आपको कहा निश्चय हुआ तो कहते हैं टीका मैं उपक्रमोपसंहारे एक नर्वास उपनिषद सर्वेशु आत्मीक प्रतिदनपर तम इम ध्यानाश्रुते शक्य उपक्रमोपस एकर्यादी न ये श्लोक स्मरण है उपक्रमोपसाराभ्यासोपूर्वता फल अर्थवादोपत्ति चिंग त्पर्य निर्णय ये श्लोक को याद रखना है वेदांत तो अगर पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे ये सब श्लोक भी याद रखना है उपक्रमो पसंगारा अभ्यासो उपसंघारो हो जाएगा इसलिए एच उपक्रमो पसंगारा अभ्यासो पूर्वता आ पूर्वता पढ़िए क्या लेखे बभ्यासो आगे, आगे खंडाकार अपूर्वता फल अर्थवादोपत्ती दीर्घकार अर्थवादोपत्ती अर्थवाद उपपत्ति प्रथम पूर्वस्वण च अर्थवादोपक्रमो ओकार क्योंकि आगे उपसंहार है उपक्रमोपसंहारा अभ्यासोपूर्वता फलम अर्थवादोपपति च लिंगं तात्पर्य निर्णय तात्पर्य निर्णय एक पद है तात्पर्य से निर्णय तस्वीर ये छह लिंग होते हैं तो ये या कहते हैं उपक्रम उपसंगार एक रूपया रूपयादिना उपक्रमो उपसंगार जहाँ एक रूप होते हैं वहाँ निर्णय होता है कि ये ग्रंथ में वही कहा जा रहा है क्योंकि तो उपक्रम आरम्भ उपसंगार में वक्तव्य का आरंभ में ये कहना चाहते हैं फिर आगे वक्तव्य रखेंगे वे में उपसंगार करके हम लोग ये विचार किए अर्थात तात्पर्य इसे निर्णय होता है तो ये सबके द्वारा सर्वाशाम उपनिषदाम सारे उपनिषदों का सर्वेशु देहेशु आत्मिक प्रतिपादन परत्व सारे देह में आत्मा एक है आत्मनो अयक्यम इसको प्रतिपादन करने में तात्पर्य है प्रतिपादन परम परम अर्थात तात्पर्य प्रतिपादन परत्व ये तात्पर्य है इष्टम तो सारे उपनिषदों का ये इष्ट है अतः न ध्यानार्थ ध्यानार्थत्व अद्वैत श्रुति रेस्टुम सत्यम इसलिए अद्वैत श्रुति ध्यान के लिए है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं सिद्धांतिक कहता है वस्तु पर लिंग लिंग विरोधात इत्यर्थ वस्तु परक वस्तु अर्थात ब्रह्म वशस्तुन ब्रह्म परक लिंग यहाँ सब है ब्रह्म नित्य है वास्तव पदार्थ है जगत का अधिष्ठान वही सत्य पदार्थ है तो ब्रह्म परक जो सब लिंग है उसके साथ विरोध होगा अगर आप अद्वैत ब्रह्म को केवल ध्यान के लिए एक कल्पित पदार्थ मानेंगे इस प्रकार की अगर कहेंगे तो ये वस्तु पर जो श्रुति ये सब विरोध हो जाएगी वस्तु पर तो लिंग विरोधार्थ लिंग अर्थात इसको कहने का शब्द का सामर्थ्य सामर्थ्य सर्व लिंग लिंगमित्य विधीयत शब्दों का सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है विषय प्रकाशन करने का शब्द में जो सामर्थ्य है उसी को लिंग कहा जाता है होकर के वस्तु का अर्थ ब्रह्म वस्तु वस्तुपरत्व अर्थात ब्रह्मपरत्व है सारे उपनिषद क्यों कहते हैं लिंग है उसका अगर आप वहां भेद स्वीकार करेंगे तो फिर वस्तु वस्तुपरक नहीं होगा लिंग का विरोध हो जाएगा अध्यात्मादेवत्वपे अद्वैत पर्यवसने सिद्धे सति आध्यात्मक व्यस्टत्मनों विश्व त्रैलोक्यामक आधिदविन्न विराज सह एक गृही य तस्य सप्ता तद विरुद्धमी उपसंगति अध्यात्म और अधिदैव अध्यात्म किया गया व्यक्ति अद्व गया इनका एक अर्थ गृही स्वीकार्य व्यष्टि समि का एक तो को शिवकार करके अद्वैतपरअवसने सिद्धे अद्वैत सिद्धवन से आध्यात्मक व्यष्टत्मनों विश्व सामना भी करण है जो आध्यात्मिक ATA... है वही व्यस्ती आत्मा है वही विश्व है उसका त्रैलोक्यात्मक आधिदेन बिराजा जो त्रैलोक्यात्मा है त्रैलोक्यात्मा त्रैलोक शरीर विराट पुरुष है अधिदैव है त्रैलोक्यात्म अधिदिक आधिदैविक पुरुष है वो कौन है कहते हैं विराट है विराजा सह एक गृहत्व व्यष्टि का समष्टि के साथ एकत्व को लेकर के यत तस्य यत तस्य तस्य अर्थात विश्व विश्व को विराट के साथ एक मान करके विश्व का सप्तांगत्व उक्तम तद अविरुद्धम क्योंकि विश्व विराट के साथ एक है तो जो विराट का अंग है वही विश्व का अंग हो गया तो अविरुद्धम इति रह अतः भाष्य में अतो युक्तमेव अंगत्वेन दैविकेन युक्त अच्छा सप्तांगत्व वचनम् अतो युक्तम अतः एक नव टिप्पणी कहते हैं विश्व विश्व विराज़ विराज़ और विराट एक होने से अतः युक्तमेव युक्तम अर्थात युक्तम ये बात ग्रहणीय है तर्कसंगत है अस्य आध्यात्मिक से पिंडात्म समान अधिकरण है जो आध्यात्मिक है पिंडात्मा विश्व उसका दिवलोकादि अंगत्व आत्मदैविक एक, एक जो दिवलोकादि अंग वाला है विराट आत्मा विराट पुरुष तो विराट पुरुष का दिवलोक स्वर्गलोक उसका मूर्धा है तो विराट आत्मा का जो चक्षु है वो सूर्य है इसी प्रकार की अधिद के साथ अधिदैविक अर्थात तो जो विराट पुरुष है एकत्वम अभिप्रेत्य स्वीकार करके सप्तांगत्व तो वचनम युक्तम एव जो पहले वाक्य में कहेगा तो युक्तम एव युक्तम एवं सप्तांग तो बचनम कश्य विश्व क्यों विराट आत्म न समत्व विराट तो आत्म के साथ एक है विराट भैस हाँ एक ही है तो ये पहले जो विग्रह दिखा ना विश्व चौथे नाश्री अथवा विश्व तो सारे नरों का ये नयति कर्मफलो भोग करने के लिए लेने वाला अर्थात तो यही समष्टि है समष्टि को विश्वा नर कहा जाता है उसको विराट भी कहा जाता है टीका में अध्यात्माधिदेव और हेतुअत माह दूसरा हेतु देते हैं कि अध्यात्मा और अधिदेव ये एक है भाष्य में मूर्धा ते व्यपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शन छ ये वही छांदोग्य में ये वैश्वानर प्रकरण का विषय है पांच ऋषि जो कि सब उपासना करते हैं वैश्वानर का वो लोग विचार करते हैं आपस में कौन वो आत्मा किम ब्रह्म इति हम लोग जिस विश्व का उपासना करते हैं तो क्या ये उपासना ये विश्वानर आत्मा है अथवा ये ब्रह्म है क्या है इस प्रकार के संशय लेकर के ये पांच ऋषि मिल करके जाते हैं उद्दालिक आरुणि के पास उद्दालक आरुणि जानता है ये पांच सब उपासना करने वाले हैं तो जानता है कि ये लोग जो प्रश्न करेंगे संभवतः हमको पता नहीं क्योंकि वैश्वानर उपासना वो भी करता है उन्हीं के जैसा बराबर है तो इसलिए वो मानता है कि हमको पता नहीं ये लोग जो प्रश्न पूछेंगे आने से उनको कहता है चलो हम लोग से मिलकर के अशोपति कई कई कई उसके पास चलेंगे तो फिर राजा के पास जाते हैं तो राजा उनको फिर उतर देता है तो राजा पहले पूछता है एक एक करके तो प्रथम ऋषि थे प्राचीनशाला औपमन्य वह उसको पूछते हैं आप किस विश्व नर का उपासना करते हैं वो कहते हैं कि जो सुतेजा सुतेजा अर्थात दीवलो का स्वर्ग लोग स्वर्गलोक वैश्वानर है मैं स्वर्गलोक रूपी वैश्वानर का उपासना करता है तो राजा कहते हैं कि ये जो स्वर्गलोक है वो वैश्वानर नहीं है ये तो वैश्वानर का मूर्धा है सिर है तो अर्थात आप एक अंग को पूर्ण मान करके उपासना करते हैं और उपासना कैसे करते हैं मैं वैश्वानर हूं तो मैं वैश्वानर हूं वो ऋषि उपासना करते हैं और मैं वैश्वाल अर्थात मैं स्वर्गलोक हूं इस प्रकार उपासना करते हैं तो अगर जो ऋषि है प्राचीन साल उनका नाम है प्राचीन साल ऋषि अपने आप को स्वर्गलोक मान करके करते हैं ये उपासना त्रुटिपूर्ण हुआ क्योंकि अवयव को पूर्ण मानना ये त्रुटिपूर्ण हो गया जैसे अर्थात पूर्ण को अवय मान करके उपासना करता है वैश्वर व्यापक कि है किंतु उसको स्वर्ग लोग मान करके उपासना करता है ये त्रुटि है बड़ा आदमी को छोटा कह देना यह त्रुटि होता है इसका फलो क्या होगा राजा कहता है कि अगर आप हमारे पास नहीं आते ये उपासना त्रुटि पूर्ण होने से इसका पाप से आपका सर गिर जाता तो अगर समि का अर्थात वो दीव लोगों को मैं मान करके करता था उपासना त्रुटी हो गया तब दीवलो को गिर जाना चाहिए इसका सिर क्यों गिरेगा तो अगर ये जो बी है यही समझती है क्योंकि हानि होगा तो अर्थात तो दिवलोको का हानि हो जाना चाहिए नहीं तो जो उपासना करता है उसका हानि होगा तो उसका पूरा का मृत्यु हो जाना चाहिए इसका सर क्यों गिर जाएगा आगे जैसे वो दूसरा जो है जन सार्क वो भी वैश्वानर जो चक्षु है सूर्य है सूर्य को वैश्वानर मान करके उपासना करता था तो उसको राजा कहते हैं कि आप अन्धव हो जाते तो सूर्य को मैं सूर्य मान करके उपासना करता है या तो सूर्य का नाश हो जाए नहीं तो अपना पूरा नाश हो जाए खाली चक्षु क्यों नाश हो जाएगा अर्थात तो यही प्रमाण है कि जो सूर्य है ये व्यस्ती में चक्षु है जो दीवलोक है वो बेष्टि में सिर है मुर्दा है अर्थात ये उपासना भी प्रमाण करता है कि बेष्टि समष्टि एक है तो यहाँ ये बात कहते हैं मुर्धा ते व्यपतिश्यत इत्यादि लिंग दर्शनाक्ष ये भी लिंग अर्थात त्रुटि के फलस्वरूप अपना सर गिर जाता अर्थात अपना सर ही वास्तविक मुर्दा है तभी जा करके मतलब अपना सर ही स्वर्गलोक है तो तभी या तो स्वर्ग लोग नाश हो जाना चाहिए नहीं तो स्वयं त्रुटि करने से स्वयं पूरा नाश होना चाहिए अपना सिर गिरता है अर्थात अपना सिर जो है वही दिवलो का है ये बराबर हुआ तो अपना सर अगर दिवलो हुआ अर्थात है की स्वयं पूरा वैसा नर हुआ ये निर्णय हुआ इससे सर गिर जाता है मतलब इसका अर्थ क्या कहना चाहिए अर्थात तो उसका सर कट जाता है उसका तात्पर्य क्या है अर्थात ये त्रुटिपूर्ण उपासना है निंदा है वो तो सफल नहीं होते सफल नहीं ना उसको मतलब ये प्रक्रिया जैसा है ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वो प्रक्रिया करने वालों के प्रति हानि करेगा जैसे देते हैं ना वो वृत्रासुर का पिता तो मंत्र अगर ठीक से उच्चारण नहीं हुआ वर्ण और स्वर के साथ तब यजमानम वज्रजमान ऐसा कहते हैं अगर काम्य कर्म अगर त्रुटिपूर्ण हुआ तो वो यजमान को हानि पहुंचाएगा निष्कम कर्म त्रुटिपूर्ण है तो कोई बात नहीं काम्य कर्म त्रुटिपूर्ण होने से यजमान को हानि पहुंचाएगा तो ईरका अर्थात तो उसका सर गिर जाता इसका दूसरा का जैसे चक्षु अंधव हो जाता बैसार न मान करके समीसी एक है तो यहाँ कहा जाता है समस्ती और बेस्टिश्र एक ही है उपासना तो अस्सी जाता था किस चीज इसे समस्ती में जो शिविर होता है न ना ना उपासना यहाँ है कि वो दीवलोकों को स्वर्गलोकों को मैं मानता था ये बात गलत है स्वर्ग लोगों को मेरा सर ऐसा उपासना करना चाहिए था अथवा यहाँ स्वर्गलोक मेरा सर इस प्रकार उपासना नहीं मैं त्रैलो की आत्मा इस प्रकार उपासना करना चाहिए था अर्थात मेरा सर लोक है मेरा चक्षु सूर्य है मेरा प्राण वायु है इस प्रकार उपासना करना चाहिए था ये नहीं करते थे टीका में आगे दिवाद्य आदि वैश्वानरअवय वैश्वानरबुद्ध्या ध्यात जिज्ञासया पुनरअखंडपक्षत मूर्धा ते व्यपतिष्यं न गुटिया इति अंधो अभविष्यो यन मम इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा समस्त उपासना विधिशया दृश्यते तो इस वाक्य को स्पष्ट करते हैं दिव्य आदित्य दिव्य अर्थात दिवलोक दिव्य आगे आ हो जाने से दिव को और दिव उत नहीं लगेगा क्योंकि पर में झल होना चाहिए इसलिए दिव्य ऐसा दीव रहा दिवलोक आदित्य आदि ये वैश्वर अवयव है ये वैश्वान का अवयव को वैश्वानर बुद्धिया ध्यान करने वालों का आगे उनका जिज्ञासा हुआ जाकर के राजा को पूछे तो पुनर् अखंड पक्ष अखंड पक्ष राजा ने उनको उपदेश किया ऐसे जो अखंड पक्ष को जो उपदेश प्राप्त किए मुर्धाते ते व्यपतिष्यत यन माँ न आगमिष्यत मेरे पास अगर नहीं आते तो आपका सर गिर जाता अंधो अभविष्य अंध हो जाते यन मा इस प्रकार की व्यस्त उपासना का सब निंदा किया गया अर्थात इस प्रकार के दुष्परिणाम आपका हो जाता है ये निंदा किया गया ये निंदा क्यों करते हैं कहते हैं समस्त उपासना विधि शया निंदा जब करते हैं किसका निंदा किए व्यस्त उपासना का व्यष्टि उपासना का निंदा, तो निंदा क्यों करते हैं बेष्टि उपासना का निंदा करके बेष्टि उपासना को हटाना ये बुद्धि उनका नहीं है समि का प्रशंसा करने के लिए तो ये मीमांसको का न्याय है नी निंदा निंद निंद प्रवर्तते अपितु तो विधेयो यह विधेय है समस्टी उपासना समष्टियपाससना उपासना का प्रशंसा करने के लिए वेष्टि उपासना का निंदा किया गया है ऐसे महाकाव्य न दिवोकादी विपरीतबुद्धिया गृहतवत स्वकीयमूर्धादी परिपतनम उचित यदि आध्यात्मक अद्वैवे एक न भवे तस्मात्र एक अत्र भवति विवक्षित दीवलोकादि लोकादिको विपरीत बुद्धि से जो ग्रहण करके उपासना करता है उसका स्वकीय मुद्धादि परिपतन न उचित उसका अपना मूर्धा गिरना नहीं चाहिए कब यदि आध्यात्म आधिदैव कौर एक न भवे आध्यात्म आधिदैविक आधिदैव अगर एक नहीं होता तो ये उपासना करने वाले का अध्यात्म का सिर क्यों गिरता उसका पूरा का मृत्यु हो जाए अगर इस प्रकार कहना चाहिए था जिस अंग का उपासना करता है उसी अंग नाश होगा ऐसा क्यों कहा जाता है अर्थात व्यष्टि समष्टि ये दोनों एक है तस्मा तईवर एकत्वम अत्र विवक्षित होती इत्यर्थ है तो अर्थात तो व्यष्टि समष्टि ये एक ही है ये यहाँ सिद्ध हो आज यहाँ तक ओ पूर्णा मद पूर्ण मिध पूर्ण पूर्व सुथ पूर्ण